लोग कहे समाप्तित्व समाप्त समाप्ति समाप्तिवच्छिन्न समाप्ति प्रति मंगल कारण नहीं होगा तो ऐसे नवे लोग कह दिए फिर प्राचीन लोग क्या स्वीकार किए विशिष्ट समाप्ति प्रति वो विशिष्ट समाप्ति क्या है समाप्ति के प्रति मंगल कारण होगा ऐसे प्राचीन लोग कहने से नवे लोग क्या दोष दिखाए

बोले प्राचीन लोग ऐसा कह दिए विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगलो कारण होगा नब्बे लोग क्या दोष दिखाई आगे विशिष्ट दिखाए दिखा दोष दोष। क्या दोष कारण कार्य से अवच्छेद नहीं होगा ऐसे नब्बे लोग कहे इसके लिए नब्बे कुछ प्रमाण दिए

क्या प्रमाण दिए काशी मरण से मुक्ति अगर कारण कार्यता अवच्छेद होता तो काशी मरण से मुक्ति इसमें क्या हो जाता प्रयोजक नहीं होता वो भी वहाँ कारण बन जाता तो ऐसे कहने से प्राचीन लोग वहाँ प्रयोजक क्यों बना है काशी मरण कारण नहीं होकर के प्रयोजक क्यों हुआ है उसके लिए क्या उत्तर दिए

तो ये श्रुति अन्यथा हो जाएगी श्रुति कहती है कि ज्ञान ही मुक्ति के प्रतिकारण। अगर काशी मरण भी कारण हो जाएगा तो वो श्रुति अन्यथा हो जाएगी इसलिए वहाँ प्रयोजक का व्याख्यान ही किया गया ऐसा प्राचीन लोग कहें फिर नब्बे लोग क्या कहे आगे प्राचीनों का बात को स्वीकार कर लिए अर्थात तो कारण कार्यतावच्छेदक होगा ऐसे नब्बे लोग अभी स्वीकार कर लिए

कारण कार्यतावच्छेद होगा ये प्राचीनों का बात है नब्बे लोग अभी इसको स्वीकार कर लिए आगे अभी नब्बे लोग कहते हैं एवं अभी ठीक है अर्थात कारण कार्यतावच्छेद होने पर भी भोग आदि नाश्य विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्त जहां मंगलाचरण नहीं हुआ किंतु समाप्ति हुआ है तो वहां

भोग नाश्य विघ्न ध्वंस अस्तु अच्छा ठीक है तो यहाँ स्पष्ट नहीं हुआ तो ठीक है देखते हैं तो नब्बे लोग कहते हैं कि अस्तु अर्थात तो प्राचीनों का बात को स्वीकार कर लेते हैं कारण से कार्यतावच्छेदत्व अर्थात अस्तु कारणस्य कार्यता अवच्छेद कारण क्या है यहाँ मंगला

कार्यता और, और अस्तुच पूर्वोक्त रीत्या मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति कार्यता अवच्छेदक ये हो गया तो होने से भी

नास्तिक शरीर में व्यभिचार का वारण हो गया नास्तिक शरीर में व्यभिचार का वारण कैसे हो गया नास्तिक शरीर में मंगल है नहीं है तो फिर व्यभिचार तो होना चाहिए वारण कैसे हो गया विशिष्ट समाप्ति रहा नास्तिक शरीर में नहीं रहा विशिष्ट समाप्ति नहीं रहा मंगल भी नहीं रहा तो कोई व्यभिचार नहीं हुआ

एवं अपि अर्थात वे विचार वारण हो गया होने पर भी अर्थात तो कारण कार्यतावच्छेदक हो सकता है ये होने पर भी जहाँ मंगल नहीं हुआ है किंतु समाप्ति हुई है वहाँ विघ्नध्वंस कैसे हुआ कहते हैं कि भोगादि नाश्य विघ्न ध्वंस हुआ तो भोगादि आदि नाश्य जहाँ विघ्नध्वंस हुआ वहाँ समाप्ति से पहले विघ्नध्वंस है, है?

और जहाँ मंगल से आगे समाप्ति हुआ वहाँ भी मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ है तो चाहे भोग से विघ्न की ध्वंस हो चाहे मंगल से विघ्न की ध्वंस हो तो विघ्न ध्वंस किस पक्ष में रहता है दोनों पक्ष में रहता है इसलिए विघ्न ध्वंस समाप्ति से पूर्व नियत अवश्य होगा इसको नब्बे लोग कहते हैं भोगादिनाश्य विघ्न ध्वंस पूर्व का समाप्ति हुआ

तो वहा मंगल पूर्व का विघ्न ध्वंस हुआ नहीं हुआ भोग आदि आदि अर्थात प्राय तो इत्यादि लेंगे उससे भी विघ्न ध्वंस होता है प्रायश्चित से भी वहां किन्तु तो विघ्न ध्वंस तो रहा दोनों पक्ष में विघ्न ध्वंस रहता है तो अभी नब्बे लोग कहते हैं क्लिप्त नियत पूर्व वृत्ति का वृत्तिता के

मंगलिया समा ध्वंस ना मंगलस्थल उपपत्ते मंगल अन्य सिद्धवरम तभी उभयपक्ष में विघ्नध्वंसतर

तो इसलिए क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति विघ्नध्वंस विघ्नध्वंस क्या हो गया क्लिप्त नियत है ना क्लिप्त का अर्थ सिद्ध तो सिद्ध नियत पूर्ववृत्ति ताक विघ्न ध्वंस तो समास कहेंगे इसमें

ध्वंस ऐसे ये हुआ ध्वंसे तो ृत्तिश्वसिध्वन ध्वसा अर्थात क्लिप्त नियतपूर्ववृत्ति ध्वसन

नियत पूर्वृत्ति निश्चित रूप से पूर्व पूर्वोक्षण में विघ्न ध्वंस रहा तो चाहे वो भोगादि से विघ्न ध्वंस हो चाहे मंगल से विघ्न ध्वंस हो विघ्न ध्वंस तो वह पक्ष में निश्चित रूप से पूर्वृत्ति हुआ किससे पूर्ववृत्ति हुआ विघ्नध्वंस समाप्ति से तो इसलिए क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति ताके न ध्वंस न समाप्ति मंगल समाप्ति में भी ये विघ्न ध्वंस रहेगा

रहेगा तो ये क्लिप्त होने से मंगलस्थलीय समाप्ति अपनी उपत्ते हैं तो विघ्न ध्वंस से समाप्ति मंगल स्थल में भी संभव हुआ क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति के ध्वसन एवं

ध्वंसे न एव ध्वसेना के आगे कुछ बिंदी फिंदी कुछ है वो तो पद ही नहीं बने <laughs> तो ध्वंसेना व इसमें ए व है ध्वसेन एव मंगल स्थलीय समाप्ति उप पत्ते क्योंकि ध्वंसो उभय स्थान पर हो रहे है

तो जहां अब मंगल से समाप्ति कह रहे हैं वहाँ भी तो ध्वंस से ही ये समाप्ति संभव है होने से मंगलस्य अन्यथा अन्य था अभी उभय पक्ष में ध्वंस से ध्वंस के ध्वंस समाप्ति से पूर्व क्षण रहा तो कारण का लक्षण क्या है कार्य नियत पूर्ववृत्ति तो इसलिए उभय स्थलों में कार्य समाप्ति से नियत पूर्ववृत्ति हो गया अब ध्वंस

तो ध्वंसों को ही अगर हम कारण मानेंगे जहां मंगल को आप प्राचीन लोग कारण मानते हैं वहां भी समाप्ति से पूर्व क्षण में ये ध्वंस होता है नहीं होता है होता है तो मंगल स्थल में भी विघ्न ध्वंस को कारण मान करके समाप्ति उपपत्ति हो जाएगी तो होने से मंगल से अन्यथा सिद्धत्व मंगल अन्यथा सिद्ध अर्थात तो समाप्ति के प्रति फिर कारण किस माना जाएगा विघ्न ध्वंस

तो जहा मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ है वहां विघ्न ध्वंस किससे हुआ है मंगल से तो अभी समाप्ति हुआ विघ्न ध्वंस से विघ्न ध्वंस हुआ मंगल से मंगल हो गया कारण का कारण तो ऐसा होने से वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जो कारण कारण होगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कारण तो कार्य के प्रति नियत पूर्व प्रति हुआ वो सिद्ध हो जाएगा उसका जो सब कारण होंगे परंपरा से वो सब अन्यथा सिद्ध होंगे

अन्यथा सिद्ध अर्थात मंगल विघ्न ध्वंस करके चरितार्थ हो गया इसलिए मंगल समाप्ति नहीं करेगा तो फिर वो व्यर्थ होगा हो ऐसा बात नहीं है ऐसा स्थिति में उसको कहेंगे अन्यथा सिद्ध अन्य प्रकार से अर्थात विघ्न ध्वंस उत्पादन करके वो सिद्ध हो गया अन्यथा सिद्ध तम तो दुर्वार एवं अर्थात मंगल अभी कारण कोटि में नहीं आ करके अन्यथा सिद्ध हो गया

ऐसा कौन कहते हैं नवेलो कहते हैं अभी प्राचीन लोग इसके ऊपर उतर देंगे कहेंगे कुठार से जब हम काष्ठ छेदन करते हैं तो वहां उद्यमन निपातन को करना पड़ता है करना पड़ता है तो उद्यमन निपातन से ही काष्ठ छेदन हो जाएगा तो कुठार को अन्यथा सिद्ध ऐसा कह देते हैं क्या कुठार तो कर्ण है कर्ण कभी व्यापार के द्वारा अन्यथा सिद्ध नहीं होगा

करण तो कर्ण है तो व्यापार के चलते वो अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाएगा तो ये प्राचीन लोग तो लो लो कहते हैं न च व्यापारेण व्यापारिणो न अन्यथा सिद्धि न छ नवीन लोग कहेंगे प्राचीन लोग कहते हैं व्यापारेण व्यापारिणो न अन्यथा सिद्धि यहाँ अभी विचार स्थल में प्रकृत में व्यापार किसको कह रहे हैं प्राचीन लोग और व्यापारी मंगल

तो व्यापारेण व्यापारिण अन्यथा सिद्धि न ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं तो नब्बे लोग कहते हैं इति नाच्य अर्थात व्यापारों के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तथा कारण कोटि से हट जाएगा ऐसा नहीं होगा नब्बे लोग कहते हैं ये बात ठीक नहीं है आप जो कह देते हैं कि व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं होगा ये जो नियम आप कहते हैं

ये सार्वत्रिक नहीं है ये नियम कहीं लगेगा किंतु सर्वत्र ऐसा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा इसके लिए वो लोग नियम को बताते हैं जैसे एक स्थल हुआ याग से स्वर्ग होता है किंतु याग स्वर्ग देने पर रहेगा नहीं रहेगा याग शब्द का क्या अर्थ है दियाव। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग तो

इदम वरुणाय न इस प्रकार की करके द्रव्य का खाली त्याग कर दिया ये याग हो गया ये तो क्षणिक हुआ अभी क्षणिक याग स्वर्ग नहीं दे सकता है अगर याग जन्य बीच में अपूर्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो तो स्वर्ग याग दे सकता है इसलिए अपूर्व को स्वीकार करना पड़ता है अगर अपूर्व को स्वीकार नहीं करेंगे

फिर याग स्वर्ग दे पाएगा नहीं दे पाएगा और कहा जाता है श्रुति कहते हैं कि ज्योतिष में न स्वर्गम भाव ये तो ज्योतिषो में न तृतीया कहता है तो ज्योतिषो में न तृतीया तृतीया कर्ण में है अभी याग में कर्णत्व सिद्ध करने के लिए अदृष्ट को कल्पना किया जाता है तो जहां प्रमाण बोधित पदार्थ में जैसे याग प्रमाण बोधित है स्वर्ग का करणत्व न

कौन सा प्रमाण श्रुति प्रमाण आगम प्रमाण तो प्रमाण बोधित पदार्थ में करणत्व तो सिद्ध करने के लिए जहां स्वीकार किया जाता है बीच में तो वो बीच वाला व्यापार को लेकर के कारण अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाएगा क्योंकि कारण में करणत्व तो सिद्ध करने के लिए हम इसको कल्पना करते हैं और जिसको कल्पना करेंगे अगर वो कर्णत्व तो ही करण का कर्णत्व तो को हटा देगा तब तो फिर इसका कल्पना करना व्यर्थ हुआ

तो ऐसे स्थलों पर अर्थात तो शास्त्र विहित शास्त्र नहीं प्रमाणांतर ज्ञात पदार्थ में करणत्व तो सिद्ध करने के लिए जहां व्यापार का कल्पना करेंगे ऐसा व्यापार के द्वारा करण अन्यथा सिद्ध नहीं होगा किंतु जहाँ व्यापार भी स्वयं अपने रास्ते से सिद्ध है वहां हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि ये व्यापार को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये करण का करणत्व तो चला जाएगा

और ये कर्ण तभी करण होगा अगर हम ये व्यापारों को कल्पना करेंगे तो तो जहां व्यापार ही अपने रास्ते में पहले से ही सिद्ध है वहां हम जिसको कर्ण बनाते हैं उसका कर्ण तो के लिए व्यापार का कल्पना करते हैं क्या वो तो सिद्ध है ऐसा स्थल पर आप नहीं कह पाएंगे कि ये व्यापार व्यापार के द्वारा व्यापारी अर्थात कर्ण अन्यथा सिद्ध नहीं होगा ऐसा बात नहीं वहां अन्यथा सिद्ध हो जाएगा

जहाँ व्यापार अपने रास्ते से सिद्ध है वहाँ करण अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जहाँ व्यापार सिद्ध नहीं है हम कल्पना करते हैं ये व्यापार कल्पना नहीं करेंगे तो ये करण नहीं बनेगा ऐसा जागा पर व्यापार करण को हटा नहीं पाएगा करण करण रहेगा किंतु जहाँ व्यापार स्वयं सिद्ध है वहाँ करण का करणत्व तो नहीं रहेगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा ये बात स्पष्ट हो आपका

दोबारा कहते हैं एक स्थल होगा जहां करण का करणत्व तो व्यापार के बारे बिना सिद्ध नहीं हो रहा है इसलिए हम व्यापार को कल्पना करेंगे अभी जो व्यापार कल्पित तो हो रहा है किस लिए हो रहा है करण का करणत्व तो को सिद्ध करने के लिए और ये कल्पित तो होकर अगर करणत्व तो, करण का करणत्व तो को ही हटा देगा तो ऐसा कहीं होगा क्या

जिसको कल्पना कर रहे हैं जिसके लिए और कल्पित तो हो करके उसी को ही हटा दिया ऐसा नहीं होगा ऐसा स्थान पर वो व्यापार के द्वारा वो करण का करणत्व नाश नहीं होगा किंतु जहाँ करण का करणत्व हम कहते हैं और आगे ये व्यापार है व्यापार से आगे कार्य होगा ये व्यापार आगे वो अपने रास्ते से स्वयं सिद्ध है हम उसको कल्पना नहीं कर रहे हैं ऐसा स्थल पर व्यापार करण को अन्यथा सिद्ध कर देगा

क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध है तो ज, जैसे मंगल से ए, काशी मरण से ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति होगी तो यहाँ काशी मरण से मुक्ति होगा इसलिए हम ज्ञान को कल्पना करते हैं क्या ज्ञान से मुक्ति ये पहले से सिद्ध है नहीं है सिद्ध है किंतु अपूर्व से स्वर्ग

ये कहीं ऐसा सिद्ध है क्या अपूर्व से स्वर्ग ये सिद्ध है क्या कहीं वो तो कल्पना करते हैं अपूर्व को याग से स्वर्ग होगा किंतु कैसे होगा इसलिए हम अपूर्व को कल्पना करते हैं किंतु इसी प्रकार की काशी मरण से मुक्ति हो जाएगी इसलिए हम ज्ञान को बीच में कल्पना करेंगे काशी मरण से ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति होगी इसी प्रकार की ज्ञान को हम बीच में अपूर्व मतलब व्यापारत्व न कल्पना करते हैं क्या

ज्ञान से मुक्ति ये पहले से सिद्ध है तो जहां इस प्रकार के बीच वाला पदार्थ पहले सिद्ध है जिसको हम व्यापार बना रहे हैं वो व्यापार के द्वारा वो कर्ण जो व्यापारी है वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा इसलिए मुक्ति के प्रति ज्ञान ये कर्णत्व न मान लिया जाएगा करण अर्थात तो वहां अज्ञान ध्वंस वो अलग बात है तो वहाँ ये काशी मरण कर्ण कोटि में नहीं आएगा

तो इसी प्रकार की यहाँ भी नब्बे लोग कहते हैं आप जो यहाँ मंगल से विघ्न ध्वंस को व्यापार मानते हैं और विघ्न ध्वंस से समाप्ति को मानते हैं तो मंगल में समाप्ति का कारण तो सिद्ध करने के लिए विघ्न ध्वंस को ऐसा कल्पना करना होता है ऐसा नहीं है क्योंकि विघ्न ध्वंस अन्य रास्ता से भी सिद्ध है और समाप्ति होने से पहले विघ्न ध्वंस होना है ये सिद्ध है

तो जहाँ ये व्यापार अन्य रास्ता से सिद्ध है वहाँ करण को अन्यथा सिद्ध करेगा ऐसा नब्बे लोग कहते हैं यपारीण प्रमाण बोधित कारणता निर्वाहाय व्यापार से कल्प्यते व्यापारी में प्रमाण बोधित कारणता का निर्वाह करने के लिए

व्यापार में कारणत्व का कल्पना करते हैं यहाँ व्यापार व्यापारी यहाँ याग को क्या लेंगे व्यापारी तो जहाँ व्यापारी न अर्थात यागस्य प्रमाण बोधित कारणता निर्वाह कौन सा प्रमाण है श्रुति प्रमाण आगम प्रमाण

तो प्रमाण बोधित कारणता निर्वाह करने के लिए व्यापार में व्यापार का हम कल्पना करते हैं व्यापार कौन है अपूर्व तो अपूर्व कारणत्व कल्पना करते हैं यथा दृष्टांत दे दिए याग से स्वर्ग हेतुता निर्वाहार्थम याग में स्वर्ग का हेतुता ये सिद्ध करने के लिए अपूर्व जहाँ कल्पते कल्प्यते जहाँ अपूर्व कल्पना किया जाता कल्प्य नहीं है अर्थात तो अपूर्व कल्प्यते ऊपर वाक्य में दे दिया

तत्र व वहाँ व्यापारेण व्यापारीणो न अन्यथा सिद्धि याग से अपूर्व कल्पना करके जहाँ स्वर्ग सिद्धि किया जाता है वहाँ अपूर्व के द्वारा याग अन्यथा सिद्ध हो जाएगा नहीं, नहीं होगा न अन्यथा सिद्धि अतएव तो इसलिए काशीमरण से तत्वज्ञान मुक्तो अन्यथा सिद्धवात्त अपूर्व के द्वारा

याग अन्यथा सिद्ध हो गया नहीं, नहीं हुआ किंतु तत्व ज्ञान के द्वारा काशी मरण अन्यथा सिद्ध है तो काशी मरण से तत्वज्ञान मुक्त हो अन्यथा सिद्धत्वात क्योंकि काशी मरण से मुक्ति हो इसलिए हम तत्व ज्ञान को बीच में व्यापारत्व कल्पना करते हैं क्या वो तो सिद्ध है अपने रिश्ते से तो सिद्ध होने से

काशी मरण अन्यथा सिद्ध हो गया क्योंकि ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी तो काशी मरण अन्यथा सिद्ध हो गया काशी मरण अन्यथा सिद्ध हो गया तो फिर वो कारण बनेगा करण कोटी में आ जाएगा नहीं, नहीं आएगा तो प्रयोजक होगा जो करण नहीं होगा वो प्रयोजक हो जाएगा अर्थात तो कारणों का कारण तो प्रयोजक हो जाएगा व्यति

हाँ अन्यथा सिद्ध हो रहा है अर्थात आप कहेंगे कि अपूर्व को कल्पना नहीं करने से याग में कारणत्व तो नहीं आ रहा है ये दोनों व्यतिरिक्त सहचार हुआ अपूर्व कल्पना नहीं करेंगे तो अर्थात अपूर्वम बिना याग का कारणत्व तो नहीं आएगा तो दोनों में अभी अपूर्व नहीं है तो याग में कारणत्व तो भी नहीं है इसी प्रकार की

ज्ञान नहीं, तो, तो नहीं, नहीं है तो काशी मरण में कारणत्व नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं है तो काशी मरण में कारणत्व अभी तो घटेगा तो किंतु ज्ञान अन्य रास्ता से भी हो सकता है किंतु वहाँ अपूर्व अन्य रास्ता से नहीं है यहाँ किस प्रकार व्यक्ति के विचार आप वास्तविक कहना चाहते हैं

अच्छा चा, चा। का का का का अच्छा अच्छा व्यतिरिक दृष्टान हाँ व्यतिरिक दृष्टान्त व्यतिरिक व्यविचार किस प्रकार ठीक है का दृष्टांत है अच्छा इसलिए मुक्ति में काशी मरण अन्यथा सिद्ध होने से प्रयोजकत्व पर तया श्रुति समर्थन संग इसलिए काशी मरण प्रयोजक हो गया और कारण कोटी में नहीं लिया गया

प्रकृतेच प्रकृत अर्थात टिप्पणी दे दिया जहाँ मंगल स्थल में विघ्न ध्वंस होकर के समाप्ति हो रही है वहाँ प्रकृतेच प्रतिबंध का नब्बे लो कह रहे हैं प्रतिबंध का भाव से कार्यमात्र अभी नब्बे लो कह दिए कि ये जो ध्वंस कहते हैं विघ्न ध्वंस ये अन्य रास्ता से सिद्ध है कैसे सिद्ध है अन्य रास्ता से जो व्यापार है अगर वो सिद्ध होगा अन्य रास्ता से

तो वो कारणों को अन्यथा सिद्ध कर देगा व्यापार अगर सिद्ध होगा कारण को अन्यथा सिद्ध करेगा तो ये व्यापार यहां विघ्न से बोल करके प्राचीन लोग कहते हैं ये कैसे सिद्ध है नब्बे लोग उसको दिखाते हैं ताकि मंगलों को वो अन्यथा सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध है ये विघ्न ध्वंस उसको दिखाते हैं प्रतिबंध का भाव से कार्यमात्र हेतुताया जो प्रतिबंध का भाव वो कार्यमात्र के लिए हेतु है

कैसे प्रतिबंध का भाव कार्य मात्र के लिए हेतु है, है।, है कैसे कोई प्रणाम है कोई प्रमाण है आपके पास कहीं भी कार्य हो तो प्रतिबंध का भाव होना पड़ेगा ये सामान्य कारण है ये है इतने अच्छा कालो दृष्टम दिगे वच भाव कार्य साधारण स्मृत

तो ये जो प्रतिबंध का अभाव हो यह सकल कार्य के का प्रति तो स्वभाव से सिद्ध है ही ये जो विघ्न ध्वंस हुआ ये विघ्न प्रतिबंधक है तो विघ्न ध्वंस प्रतिबंध का अभाव ये तो स्वतः सिद्ध है तो इसलिए मंगलों को समाप्ति के प्रति कारण करने के लिए अब विघ्न ध्वंस का बीच में कल्पना करेंगे आवश्यक नहीं है वो तो सिद्ध है कोई भी कार्य होगा उसके प्रति प्रतिबंधक नाश आवश्यक है ही प्रतिबंधक अभाव ये आवश्यक है ही

तो यहाँ विघ्न ध्वंस प्रतिबंधक भाव कुटी में आ जाएगा ऐसे नवीन लोग कहते हैं प्रकृत प्रतिबंध का, प्रति का भाव से यहाँ प्रतिबंध का भाव अर्थात विघ्न ध्वस विघ्न भाव कार्य मात्रे हेतुताया इसलिए मंगल और कारणता बिना पी कलिप्तया मंगल में अगर हम कारणता नहीं मानेंगे तो प्रतिबंध का भाव कार्य के प्रति कारण होगा नहीं होगा

क्योंकि वो तो साधारण कारण है तो मंगल कारणता बिना भी क्लिप्तया क्लिप्त सिद्ध सिद्धतया मंगल चाहे कारण बने न बने प्रतिबंधक का भाव तो कार्य के तो प्रति हेतु होगा होने से मंगल से अन्यथा सिद्ध तम तो दुष्परिहरम मंगल अन्यथा सिद्ध हो जाएगा क्यों कार्य किससे हो जाएगा प्रतिबंध भाव से हो जाएगा विघ्नध्वंस से हो जाएगा इसलिए मंगल अन्यथा सिद्ध दुष्परिहरम

तो ये नब्बे लोग एक तरक दे दिए अभी दूसरा बात कहते हैं विघ्न ध्वंस द्वारत्वम इच्छता विघ्न ध्वंस द्वार रूपेण मानने के लिए नब्बे लोग कह रहे हैं प्राचीन लोग कह रहे हैं प्राचीन लोग कह है। लो कहते हैं तो प्राचीन मत अभी विघ्न ध्वंस को द्वार मानेंगे द्वार अर्थात व्यापार व्यापार का लक्षण क्या है तत्जन्य हुआ तत्पद से

मंगल।, मंगल तो मंगल जन्य हुआ अर्थात विघ्न ध्वंस कार्य हुआ तो कहते हैं विघ्न ध्वंस द्वारा इच्छता प्राचाम मते विघ्न ध्वंस्य कार्य तो आवश्यकता विघ्न ध्वंस भी कार्य हुआ किसका कार्य हुआ मंगल का कार्य हुआ तो कार्य तो उनको भी मानना पड़ता है विघ्नो में निवर्तताम इति कामया तो विघ्न मेरा निवृत्त हो जाए इस प्रकार की कामना से

मंगलाचरणे न मंगलाचरण करने पर मंगलाचरण करता है अर्थात विघ्नों में निवर्तताम इस प्रकार की बुद्धि से वो मंगलाचरण करता है तो करने से विघ्न ध्वंस एवं फलम तो जब मंगलाचरण करता है ग्रंथ में समाप्यताम इस प्रकार की बुद्धि नहीं है अर्थात विघ्नों में निवर्तताम इस प्रकार की बुद्धि से भी कर सकता है तो होने से

मंगल का फल क्या हो गया अभी विघ्न ध्वंस ही फल हो जाएगा विघ्न ध्वंस एवं फलम ऐसा कौन कहते हैं कहते हैं चिंतामणि कृताम मतम ये प्रसिद्ध हैं। गंगेशु है गंगेश तो उपाध्याय जो की नव्य न्याय का जनक है इनके बाद न्याय का पूरा कलेवर बदल गया एकदम विपरीत हो गया अर्थात तो उसमें बुद्धि के प्रवेश हुआ नहीं तो वेदांति लोग सब न्याय को खंडन कर दिया ये जो

खंडनकार इत्यादि आकर के तो फिर ये नव्य न्याय इत्यादि आने लगा अच्छा वे चिंता मणिकार का ये मत कहते हैं अर्थात ये क्या कहते हैं मंगल से क्या होगा कहते हैं विघ्न ध्वंस ही होगा और विघ्न ध्वंस होने के बाद आगे फिर ग्रंथ समाप्ति होगी नव्यास्तु मूल में नव्यास्तु मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम

तो ये नब्बे नया एक कहते हैं मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम विघ्नध्वंस एवं कहने का अर्थ ना समाप्ति तो समाप्ति इसका फल नहीं है विघ्नध्वंस एवं मंगल से विघ्नध्वंस एवं फलम भवती तो मंगल से विघ्नध्वंस एव एवकार विशेष्य के साथ लिया मंगल से विघ्न ध्वंस

विशेष्य तो हुआ विशेष के साथ जब एवकार जाता है किस प्रकार की होता है अन्य योग व्यवच्छेद अर्थात मंगलस्य से एव फलम न तो समाप्ति समाप्ति फल नहीं होगा ठीक है दे दिया विघ्न एव इति एव कारण समाप्ति व्यवच्छेद अन्य का योग नहीं होगा यहाँ अन्य योग व्यवच्छेद हुआ अच्छा विघ्न ध्वंस फलम फलम अर्थात प्रवृत्ति उद्देश्यम

प्रवृत्ति का उद्देश्य कैसे उद्देश्य क्या उद्देश्य उदेशन ध्वंस तो फलम प्रवृत्ति उद्देश्यम विघ्न ध्वंस हो गया उद्देश्य विघ्न ध्वंस का उद्देश्य करके अभी किसमें प्रवृत्ति हो रही है मंगल में इसलिए मंगल और प्रवृति उद्देश्य मंगल प्रवृत्ति प्रवृति उद्देश्य तो किसमें आ जाएगा विघ्न ध्वंस में

तो अभी विघन ध्वंस को उद्देश्य बना करके विधेयत्व किसमें आ जाएगा मंगल में मंगल में मंगल विधेय हो जाएगा तो फलम प्रवृत्ति उद्देश्यम अभी यहाँ तक नबे लोग कह दिए प्राचीन लोग कहेंगे ननु समाप्ति नाप्ति तरी आकस्मिक अगर मंगल किया तो विघ्न ध्वंस ही हो गया हो गया मंगल अपना कार्य करके चरितार्थ तो हो गया समाप्ति आकस्मिकी आकस्मिकी अर्थात तो कभी हो सकता है

कभी नहीं भी हो सकता है इस प्रकार की हो जाएगा अगर मंगल करने से विघ्न ध्वंस हुआ मंगल चरितार्थ हो गया आगे समाप्ति आकस्मिकी हो जाएगा अर्थात विघ्न ध्वंस के साथ फिर और कुछ आएगा तो समाप्ति हो जाएगी और वो नहीं आएगा तो, तो समाप्ति नहीं होगी क्योंकि आकस्मिकी कहते हैं अर्थात जितने दृष्ट कारण हमको दिखता है उसके अतिरिक्त तो भी और कुछ कारण है तभी हम कहते आकस्मिक

तो ये सब कारण और कौन है जो कि विघ्न ध्वंस से अतिरिक्त होकर के ग्रंथ समाप्ति करेंगे उसके लिए मूल में कहते हैं अतः नब्बे लोग कहते हैं समाप्ति प्रतिभादि कारण कलापात ग्रंथ समाप्ति तो हो जाएगी अगर बुद्धि प्रतिभा इत्यादि कारण कलाप सब है तो, तो बुद्धि दिनाकरी में कहते हैं बुद्धि ज्ञानम

नहीं तो चरण तो खूब किया <laughs> किंतु तो ग्रंथ लिखने के लिए सामर्थ्य नहीं है ये कैसे हो जाएगा तो बुद्धि ज्ञानम और प्रतिभा तद विशेष स्फूर्त्याख्य ज्ञान होना और उसका स्फुरण भी होना नहीं तो हम तो सब पढ़े हैं किंतु कार्यकाले नशा विद्या <laughs> तो क्या है इस श्लोक था

ना नार पुस्तकिया विद्या पर ग धन कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम तब तो आवश्यक है वो स्मरण नहीं होगा सब तो पढ़े हैं किंतु स्मरण नहीं होता है तो तद विशेष विशेष अर्थात तो ज्ञान का विशेष ज्ञान अर्थात तो ज्ञान जब हुआ आगे संस्कार बना संस्कार फिर उद्बुद्ध होना चाहिए

संस्कार उद्बुद्ध होने के लिए अर्थात उसका अभ्यास होने से ये संस्कार शीघ्र उद्बुद्ध होता है बार बार इसलिए अभ्यास करते हैं प्रतिभा तद विशेष विशेष अर्थात स्फूर्त्याख्य स्फूर्ति हो जाएगा स्फूर्ति अर्थात स्फुर होगा स्फुर स्मरण हो जाएगा प्रतिभादी इति आदि नघ्न संसर्गाव परिग्रह तो विघ्न ध्वस हुआ मंगल से कह रहे थे कहते हैं विघ्न संसर्गा भाव लेंगे

ध्वंस और संसर्ग अभाव कहने से तो इसमें प्राग भाव भी ले लेंगे अत्यंता भाव भी ले लिया जाएगा विघ्न संसर्ग अभाव केवल विघ्न ध्वंस मात्र नहीं विघ्न प्राग भाव है अगर ये विघ्न भाव बना रहेगा तब तो उसका ग्रंथ पूरा होगा नहीं हो जाएगा वो भी हो जा सकता है और विघ्न अत्यंता भाव है विघ्न है ही नहीं उसका कोई तो इसलिए विघ्न संसर्गाव संसर्गाव कहने से

ध्वंस है और अत्यंता भाव और प्राग अव ये दोनों का भी ग्रहण हो जाएगा अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। अत्यंता भाव अगर है तो भी ग्रंथ तो समाप्त होगा विघ्न है ही नहीं तो अभी मंगल करने से केवल विघ्न ध्वंस ही हुआ मंगल में

विघ्न का अत्यंत अभाव रहेगा तो मंगल में कारण था नहीं आएगा ये आगे देंगे विचार ये आगे आएगा तो अभी हुआ कि विघ्न ध्वंस से ही आपका समाप्ति हो गई और मंगल करेंगे तो कहीं विघ्न ध्वंस होगा अगर ऐसा कहेंगे तब कहीं हम करते हैं कारिरी याग करते हैं जिससे वृष्टि होती है

अभी तो कार्य याग को ये वृष्टि के प्रति कारण माना जाता है अगर आप कहेंगे कि मंगल करने से विघ्न ध्वंस ही कार्य हुआ इसी प्रकार की कार्य याग करने से ही विघ्न ध्वंस ही कारण होगा प्रतिबंधक जो है पाप दूरित वो ध्वंस यही यह कारण मानेंगे वृष्टि तो वृष्टि से अन्य कारण इंद्र देवता का कृपा हो जाएगा अथवा कुछ से अन्य से हो जाएगा इसी प्रकार की अभी दोष दिखाते हैं टीका में देखिये अर्थात राम रुद्री में

आकस्मिकी प्रतिक्रिया न yes. कारण अनियमियम्य इत अर्थात कोई कारण अर्थात हमको पता नहीं है किसी कारण से हो जाता है तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं अगर इस प्रकार कहेंगे अर्थात किसी अनियम कारण से हो जाता है तो का एवं कारिरयाग्पी वृष्टिफलम न स

कार्य याग का फल वृष्टि नहीं होगा क्यों याग न अवग्रह निवृत हो स्व कारणादेव वृष्टि संभव याग करेंगे तो अवग्रह की निवृति हो जाएगी अवग्रह आगे पंक्ति में दिया है अवग्रह वृष्टि प्रतिबंध को दूरित विशेष दूरित पाप वृष्टि का प्रतिबंधक करने के लिए कोई पाप है जब हम कार्यर याग करते हैं तब तो वो पाप का निवृत्ति होगी होने से स्व कारणाद वृष्टि संभव

वृष्टि का जो कारण है उसी कारण से ही वृष्टि होगी प्रतिबंधक था हम कार्यरिया करके प्रतिबंधक का निराकरण कर दिए ऐसा ही आपको कहना पड़ेगा प्राचीन लोग नब्बे के ऊपर दोष दिखा रहे हैं आगे हैं वीटीका में तो वृष्टि संभव अति आसंकाम नब्बे लोग कहते हैं इष्टपति अगर कार्यरिया करेंगे तो प्रतिबंधक दूर हो गया वृष्टि तो अपने कारण से होगी मूल में

अनया एव रीत्या अनया एवं रीत्या अर्थात जैसे मंगल करने से विघ्न विघ्नध्वंस हुआ ग्रंथ समाप्ति तो अपने कारण से हुआ प्रतिभा बुद्धि ये सब से हुआ बुद्धि प्रतिभा दे कारण कलापात अर्थात ग्रंथ समाप्ति अपने कारण से हुआ मंगल से तो केवल विघ्नध्वंस हो गया अनया रीत्या इसी प्रकार की कार्य इष्टिस्थले अभी अवग्रह निवृत्तिर एवं फलम

बृष्टिस्तु स्व कारणादेव इति बोध्यम नब्बे लोग कहते हैं इष्टापति अर्थात तो अगर हम कार्य करेंगे तो केवल अवग्रह की निवृति होगी अवग्रह शब्द का अर्थ पाप प्रतिबंधक वो निवृत्ति हो जाएगी फलम बृष्टिस्तु स्व कारणादेव बृष्टि का जो कारण है उसी से होगा प्रतिबंधक था प्रतिबंधक का निराकरण कर देना ये सब कार्य आगे

मुक्तावली में नव्य लोग ये बात कह दिए समाप्ति तो बुद्धि प्रतिभादी कारणकलाप से होगा अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि न च न च का है एवं अर्थात तो मंगल से केवल विघ्न ध्वंस हुआ मंगल समाप्ति के प्रति कारण नहीं हुआ एवं शब्द का अर्थ दिन में दिए हैं एवं मंगल से विघ्नध्वंस प्रति जनकत्व

मंगल विघ्न ध्वंस के प्रति जनक हुआ किसके प्रति नहीं हुआ जनक समाप्ति के प्रति नहीं हुआ एवं स्वतः सिद्ध विघ्न वता जहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न विरह है तो वता अर्थात विरह वाले के द्वारा विघ्न नहीं है उसका स्वतः शुद्ध विघ्न विरह वता कृत से मंगल से निष्फल उसका तो विघ्न है ही नहीं

अभी नब्बे लोग मंगल करने से क्या होगा बोल दिया मंगल का फल क्या हुआ विघ्न ध्वस और जहाँ विघ्न है ही नहीं वहां मंगल का फिर कोई फल होगा नहीं। तो नहीं होगा स्वतः सिद्ध विघ्न विरह बता विघ्न विरह बता क्या विभक्ति है तृतीय विघ्न विघ्न विरह वाल के द्वारा जो किया गया मंगल वो निष्फल हो जाएगा नब्बे लोग कहते हैं इतना चाच्य इष्टापत्य है हम कहते हैं उसका ये विफल है

जिसका विघ्न नहीं है उसका मंगल करना ये विफल है कि तो जिसका पाप नहीं है उसका तपस्या करेगा अवश्य कर नहीं है किन्तु करेगा तो कहते हैं तो फिर अगर इस प्रकार की कह देंगे जिसका विघ्न नहीं है उसका मंगल व्यर्थ है तो फिर जो मंगलाचरण में भी जाएगा उसको संशय आएगा नहीं आएगा ये तो क्या पता हमारा ये जो कर्म करेंगे फल कोई होगा नहीं होगा ये विफल होगा

तभी तो कहते हैं टीका में स्वतः विघ्न विरह बता इति दिनकरी में विघ्न अत्यंता भाव बता इत्यर्थ स्वतः तो सिद्ध विघ्न विरह अर्थात तो विघ्न का अत्यंता भाव है वहां है ही नहीं विघ्न अभी नब्बे लोग कहते इष्टापति अर्थात जिसमें विघ्न नहीं है विघ्न का अत्यंता भाव है उसका मंगल व्यर्थ हुआ

तो अभी प्राचीन लोग कहते हैं ननु निष्फले प्रवृति रेब कथम अगर मंगल निष्फल हो जाएगा तो फिर प्रवृत्ति कैसी होगी इत मुक्तावली में कहते हैं विघ्न शंकया तदाचरणात विघ्न का संका से उसका आचरण करेगा तो ये जितने अदृष्ट फल में प्रवृत्ति होती है वहाँ तो विघ्न का अर्थात तो

होगा बोल करके इस प्रकार के अर्थात निश्चय होकर के नहीं सर्वदा कभी कभी अर्थात संशयग्रस्त होकर के भी करते हैं कर्म विघ्न संकया तदाचरणात विघ्न संकया टीका में कहते हैं संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञान में इति इतिभाव विघ्न का संशय है तो भी प्रवृत्ति हो जाएगी विघ्न का निश्चय है तो भी प्रवृति हो जाएगी क्या जे

स संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानम एवं प्रवर्तकम प्रवर्तकम दो नंबर टिप्पणी दिया मंगल कृतिम प्रतिशेष मंगल कृति कृति अर्थात प्रयत्न मंगल में जो प्रयत्न करेगा तो उसके प्रति संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानम

या संशय है तो भी प्रवृत्त होगा अथवा निश्चय है विघ्न है ऐसा निश्चय है तो भी प्रवृत्त हो जाएगा तो जैसा कहते ना कि छतरी लेकर के हाथ में चलते हैं कभी कभी तो क्यों वृष्टि होगी ऐसा निश्चय है क्या नहीं होने पर भी थोड़ा सा देखने पर ले आते हैं प्रवर्तकम इतिभाव मुक्तावली में कहा विघ्न संकया तद आचरणार्थ तद आचरणा तस् आचरण तस् अर्थात मंगल से

टीका में तद आचरणार्थ मंगलाचरणार्थ मंगल आचरनात, का आचरण आचरण शब्द का अर्थ क्या कहा गया था कृति मंगल में कृति प्रयत्न करेगा अच्छा हाँ आगे दिनकरी में, दिन में। नु विघ्न संशय मंगलाचरण व्यव असि विघ्न का संशय होगा तो फिर मंगलाचरण नहीं करेगा

इस प्रकार की संशय लाता है प्राचीन लोग नब्बे लोग उत्तर देते हैं मुक्तावली में तथे तो व शिष्टाचारात् अर्थात तो संशय होने पर भी मंगलाचरण करता है शिष्टों का आचरण इस प्रकार की है इसलिए नहीं कह पाएंगे कि विघ्न का संशय होगा तो मंगलाचरण असिद्ध हो जाएगा मंगलाचरण जाए। मंगला नहीं करेगा इस प्रकार की नहीं है तथे तो व शिष्टाचारात शिश्टाचारा, का अर्थ कहते हैं दिनकरी में शिष्टाचारा दीति

शिष्टाचार आचार शब्द का अर्थ हो गया कृति शिष्टाचार का विषय क्या हो जाएगा तो अभी मंगल तो शिष्टाचार का विषय कृतिका विषय अभी कृतिका विषय मंगल होगा ना कृतिका विषय विघ्न ध्वस भी हो सकता है कृतिका दो विषय होते हैं एक उद्देश्य और दूसरा विधेय तो यहाँ जो शिष्टाचार का विषय बन गया मंगल

शिष्टाचार आचार हो गया कृति शिष्टों का कृतिका जो विषय बन गया मंगल कैन संबंध न विषय बनता है मंगल विधेयता संबंध से तो विषयता संबंधन का अर्थ विधेयता संबंध तो ये कृतिक उद्देश्यता संबंध से कृति कहाँ रह जाएगा विघ्न ध्वंस में तो विषयता संबंध मंगले मंगल इतिशेष विषयता संबंध अर्थात विधेयता संबंधन ठीक है अजय यहां तक

कर्यवरायण शूत्र भाष्यंदे भगवत पुनः ईश्वर गुपराती भगिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त ओ शांति शांति श्रमण